हरिओ नारायण हरि गोविंद हरि गोविंद हरे हरिओ नारायण हरे गोविंद हरे गोविंद हरे हरिओ नारायण हरी गोविंद हरि भगण वेद की पावन गंगा ब्रह्म सूत्र एवं भगवान श्री कृष्ण की रहस्य लीला कथा जो महाप्रयाग है अध्यात्म इतिहास एवं स्वजगत का इस अमृत का हम पान कर रहे हैं और अब तक हम पर यह स्पष्ट हो चुका है भक्ति ज्ञान के बिना असंभव है लोगों के कहे सुनने पे मठों में जाके बैठ जाना एक अंधभक्ति है संप्रदायों के पीछे पशुवत भागना ये कोई समझदारी नहीं है क्योंकि धर्म और अध्यात्म जीवन का सबसे बड़ा महाविज्ञान है और साइंस को भजन नहीं गाया जाते उसे जिया जाता है उसे जाना जाता है वेद ने हमारे बहुत सारे संदेहों का निराकरण किया है भक्ति अति दुर्लभ है लेकिन जब तक आपको किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता आप उसे अच्छे से भीतर बाहर जानते नहीं आप उसके प्रति झुक कैसे सकते हैं तो ये कहना अंधभक्ति ही सब कुछ है ये उन लोगों की बातें हैं जो दुनिया तो दुनिया अपने साथ भी विश्वास खात करने से बास नहीं आते अब भूल जाते हैं कि ये निरुद्देश भटकती तथा कथित भावना जो हर गली चौराहे में टूटी है वो तुझे ले कहा जाएगी थोड़ी सी देर में पैसे का लोभ जागता है तो आप कपट में उतार हैं सारे सत्संग सुनने के बाद भी यदि हम संबंधों और भावनाओं को मूल्य का मूल्यांकन करने के बजाय पैसे को ही कीमत देने लगे तो हमने सत्संग कब किए हमने कब धर्म को जाना वेद ने हमारी बहुत सी गुत्थियां सुलझाई है बहुत सी कुंठाओं को खोला है यदि हम ढिठाई से उसे फिर बंद कर देंगे तो हमारा ये सत्संग भी व्यर्थ हो जाएगा इसका कोई प्रयोजन नहीं रहेगा कोई फल नहीं रहेगा दूसरों के मन को आहत करने वाले कभी भी सुख और शांति नहीं पाते क्योंकि पीड़ा देने की भावना पहले हम में जागती है और फिर जब हम जिसे पीड़ा देते हैं उसका पाप भी हम पे चढ़ जाता है तो हम तो अनंत अनंत काल के लिए पीड़ाओं में भटक जाते हैं इसे हमने बहुत अच्छी प्रकार से कथाओं लीलाओं में जाना है हमारे सारे संदेह उन्होंने दूर किए उन्होंने कहा कि ज्ञान अलग है भक्ति अलग है वैराग्य अलग है ये सब अज्ञानियों की बातें हैं इसमें कुछ रखा नहीं है सबसे पहले हमें अपनी अंतर आत्मा का ज्ञान होता है और जब ज्ञान होता है तो उनको पाने की तड़प जगती है तो वाह जगत में वैराग्य आता है क्योंकि तो बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता है और जब बाहर से विरक्ति होती है वैराग्य आता है तभी हम अपनी आत्मा मूर्ति पर पूरे पूर्ण रूपेण अर्पित हो सकते हैं भक्ति अब जन्मेगी है ना वो जो लॉलीपॉप कथाएं हैं वो प्राइमरी और केजी क्लासेस के लिए तो हो सकती हैं कि छोटा बच्चा है उसे कहा पाठशाला जाओ तुम्हें तो मिठाई देंगे आप ये भी कह सकते हो कि क्या लोभी बना रहे हो कहा नहीं पाठशाला जाने की आदत डाल रहे तो अगर कहीं सदग्रंथों में फलाने हवन यज्ञ से फलाने फल की प्राप्ति होती है तो ये टॉफी है क्योंकि वो फल आपके किस काम का क्योंकि उससे बड़ा कीमती तो वो जीवन के क्षण थे जिन्हें तुमने बर्बाद कर दिया और भूल गए कि कल चिता की लकड़ियों पर अकेले हो गए ये शरीर परछाई छाई की छूट जाएगी तुम्हारे साथ बाकी सारे फल कहां जाएंगे तुम्हारे पास वो टॉफिया है क्या प्राइमरी और केजी से आगे बढ़ना अनुचित है अगर आपका बच्चा ही जाकर के केजी में बैठा रहे आगे कहे कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं वह मेरे को यही सब ठीक है और क्या वो जीवन में कुछ कामयाब हो पाएगा या उसमें कोई सदगुण आ पाएंगे तो आप भी अगर एक सतही स्तर पर अपने को धोखा देने वाली भक्ति से बाहर नहीं निकलेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे अपने विचारों को मन को स्वभाव को नहीं धोएंगे तो आपका कल्याण कैसे होगा और सबसे बड़ी बात आप सबके सामने एक सत्य नितांत खड़ा है कि उम्र भर भक्ति करी लेकिन विषय वासना आसक्तियां मेरा तेरा ऊंच नीच जात पात कहां छूट पाया एक सब में एक ब्रह्म का भाव कहां आया तो ये अगर भक्ति यहां तुम्हें नहीं दो पाई तो आगे कौन सा सपना सजाए बैठे हो आए वेद की ऋचा में पढ़ डाले स्वयं को क्या कह रहे हैं आज के ऋचा को ले हिरण्य हस्तो असुराह सुनी सुमृढ़ स्व याप से धान रक्षसो यातु तू धान स्था देवा प्रतिदोषम गृण ये आज की ऋचा है दसवीं ऋचा है ये अंतिम सूक्त है हमारे ऋषि हिरण्यो आ का और ये अमृत सूख थे जो हमने जाने कह रहे हैं हिरण्य हस्तो असुरा हिरणे माने गोल्डन हस्तो माने हाथों में लेने वाला अपने कब्जे में लाने वाला ज्योतियों को धारण करने वाला असुरा हू नी असुर कहते हैं देह से रहित जीवात्मा जो हम सब हैं इसके भीतर भी उसकी बात भी शरीर भस्मी में लौटते हैं ये भी नहीं मरते पुनः वनस्पतियों में लौट जाते हैं। क्योंकि सत का कभी नाश नहीं होता और असत कभी रहता नहीं तत्व कभी नहीं जाते तत्व की आयु जो सूक्ष्म ब्रह्म है उसकी आयु का प्रमाण भी बहुत लंबा है और वो एक अलग विषय है फिर कभी बताएंगे हिरण्य हस्तों सुनीथा कि जिसके हाथ में ज्योतियां हैं जो ज्योतियों का धारक है जो ज्योतिर्मय परमेश्वर है असुरह सुनीथा जो जीवात्माओं को दिव्य रूप देता है, प्रदान करता उनको बुद्धि और विवेक से वरद करता है सुमृणी का और जो जिससे घुल मिल करके स्वम और जो आत्मा होकर सब में व्याप्त होता है या और जो अनंत के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी जीव को राह दिखाता है रोशनी देता है अप से धन कि जो हमको पतन से दुर्गंध से जड़ मृत्यु अवस्था से उठाता है हमारी रक्षा करता है हमारा उद्धार करता है यातुधाना और जो धारण करके हम में आत्मा बनके स्थाप स्थित होता हुआ जो देव है जो आत्मा है जो यज्ञ है प्रतिदोषम आओ आज जितने भी हमारे सत्य ज्ञान लोभ मोह तथा भ्रमित विचार हैं आज सब उसको अर्पित करें इन यज्ञ की ज्वालाओं में भस्म करें और यज्ञ को अर्पित हो जाएं यज्ञ में व्याप्त होकर अति निर्मल हो यहां एक है। यहां कोई खाली गुनगुनाना भजन नहीं है आई क्यों? जीवन की क्षण है अब इसी को कह रहे हैं हिरण्य अस्तो आस, असुरा मैंने कहा ना इसमें व्याकरण हटाते हैं और ये सूरज की किरणों की तरह ये ऋचाए ऑटोसजेशन बनती हैं हर समय की हर काल की और इसीलिए इनको कंठस्थ किया जाता था कि जहां बैठे हैं वहीं से ऋचा का एक अंतर का आदेश मिल रहा है आत्मा से जुड़े हुए हैं है ना आटोसजेशन जिसको कहते हैं स्वप्रेरणा प्रेरणा तो कहा हिरण्य हस्तो आज उस ज्योतिर्मय के हाथों में आजा जा असुरा सुनी था जो तुझको नित्य बारंबार जन्म देने वाला है जीवन देने वाला है यह क्षण देने वाला है क्या बाहर भौतिकताओं आसक्तियों और विषयों से लिपटा बैठा है तो कहा हिरण्य हस्तो असुरह सुनी था सुवर्णीक उससे घुल मिल जा अद्वैत कर योग कर और ये योग बिना भक्ति के संभव नहीं है भक्ति के बिना प्रभु की कृपा भी संभव नहीं है भक्ति तो भक्त और भगवान दोनों की मां है क्योंकि भक्ति से भाव प्रकट होता है तो तू भक्त होता है और जब तू भक्त होता है तो मूर्त साक्षात परमेश्वर होती है तो दोनों को भक्ति लाती है उस भक्ति को सतही मत बनाओ। अगर तुम कहते हो कि तुम भक्ति करते हो तो फिर उससे हटके एक सड़, घटिया सड़ी हुई जिंदगी क्यों जीते हो यदि मन से कपट ना गए ड ना गए लिपसाए ना गई लोभ न गए तो सत्संग हुआ? किसने किया तो कह रहे हैं हिरण्य हस्तों आज उसकी ज्योतियों पर अपना हस्ताक्षर बन जा। कर ले उसको समय है साड़कने है, हैं जीवन के क्षण है वो तेरे भीतर जगमग है जिसे यज्ञ कहा हमने वही सचराचर की उत्पत्ति का मूल है वही बारंबार तेरा जीवन का दाता है यहां जगत तो निमित्त मात्र है मम्मी पापा भी बर्तनों की नाई है पात्र भरे उन्हें बनाना नहीं आता बनाता तो यज्ञ ही है और क्या है, ये बात अभी तक हमको समझ नहीं आई पूछ रहा हूं आपसे कौन बनाता है आपको यह बात समझ में आई क्या तो फिर भी उसी सतहों पर ही सब कुछ है ये मान के तुम भौतिक जीवन क्यों जीते हो अरे भाई जब पता चल गया कि पहले हम भ्रम में थे अब हमें सत्य दिख रहा है तो अब वो रास्ता कितना चले हैं? इससे क्या मतलब अरे छोड़ सही रास्ते पे आ, कब आएंगे आप लोग एक सवाल है मेरा कुरेद कुरेद कर एक एक प्रश्न को एक एक बात को सारे ऋषियों ने सौ सौ बार हमें पढ़ाया है और फिर भी हमने कसम खाई है कि हम नहीं सुधरेंगे इंसान होते तो सुधर जाते पत्थर न सुनते हैं न सुधरते कौन सी अवस्था है हमारी तो गोम फिर के फिर वही, फिर वही, फिर वही, ना? तो कह रहे हैं हिरण्य हस्त हो असुरह सुनी था अब दिव्य नीतियों पर उतर प्रभु की राह पे आर्षास द्वेश कपट पीड़ा का लेना देना आसक्त जगत विषयांत जगत आओ आज इसको अंतिम रूप से प्रणाम करें आओ दिव्य राह आओ ज्योति ज्योति हो जाए यज्ञ बाहर भी प्रज्वलित है आहूतियाँ वहां दे रहे यज्ञ अंतर में भी प्रज्वलित है जन्म यहाँ रहें यज्ञ ही सर्वस्व है तो आओ आज सब झूठ को असत्य को अज्ञान को सबको जला दे और अतिशय निर्मल हो जाए स्व आत्मा के सदृश होंगे आत्मा झूठ बोलता है प्रश्न पूछता हूं बताओ नहीं क्या आत्मा मेरा तेरा लोभ वो करता है क्या आत्मा कपट करता है क्या आत्मा अपना पराया करता है बोलो जवाब दो तो हम कब सुधरेंगे प्रश्न ये ये कहना कि अपनों के लिए दुनिया ठगला, अपनी ऐठ कोई सब कुछ मानूं, आखिरी सांस तक आत्मा को गाली दूं। फिर कहूं कि भजन गाएं बैकुंठ दे दे मेरे सवालों का जवाब तो आत्मा झूठ बोलता है नहीं आत्मा छल कपट फरेब करता है आत्मा विश्वासघात करता है और तुम सब किसके बनाए हो आत्मा के तो अपनी जात को गाली ही तो दे रहे हो इसे भक्ति बताते हो इन ऋचाओं के अमृत में उतर आओ परमेश्वर कितना विनम्र है हम सब की जूठन को बन के शबरी का राम रथ में बदलता है कभी किसी पे एहसान लगता है और उसी के पैदा किए हो और उसका एक अंश रूप नहीं तुम्हारे पास तो ये कौन सी भक्ति है मुझे बदला दो एक सवाल है सोचना अगर जिंदा हो तो विचार करना कि कितनी उम्र है और कितने दिन बाकी हैं आप तुम्हारे किस ठस्से से जमे बैठे हो वही उसने कहा कि तुम्हारा जन्म इन यज्ञ की ज्वालाओं में भी यादुधान स्थात देवा प्रतिदोषम हमण कि पहले भी तुम्हारा नया जन्म तब तक नहीं हुआ था जब तक सारे प्रतिदोष जो कुछ भी अतीत के गंदे विचार और स्वभाव थे स्मृति थी सोच थी जब तक सब कुछ जल करके तुम निर्मल नहीं हुए तुमने आगे शिशु रूप में जन्म नहीं पाया ने दो चार जन्म की बात बताओ पिछली डिग्रियां भी ले आओ तो जब उसमें रूप रस गंध स्पर्श अतीत की स्मृतियां विचार स्वभाव सब भस्म होते हैं तो आज भस्म करो ना सारे अतीत को अपने गंदे राहों और विचारों को और आओ कि अतिशय निर्मल हो जाए ये कहना कि हमने तो लड्डू चढ़ा दिए हमने तो भजन गा लिए हैं किसको धोखा दे रहे हो मित्र क्योंकि लड्डू चढ़ाना और भजन गाना भाव जगाना है वो जागा क्या अगर भाव जाग गया था तो फिर झूठा कपटी बन के जिया कैसे तू तो? तेरे मन में दूसरों के लिए फरेब और विष आया कैसे और आज की ब्रह्म सूत्र में भी चले कह रहे हैं ज्योतिष ज्योतिष एकाम एक, एक सत्य ने ज्योतिष ये जो ज्योतिर्मय सचराचर जगत है जो ज्योति है जो आत्म ज्योति है जो घटघटवासी आत्मा है एक शाम वही एक सत्य है अन्यत्र नहीं है ये सच है कि हम पांच तत्वों के बनाए हैं लेकिन यह भी तो सच है कि तत्व अपने आप नहीं बनाते हैं बनाता यज्ञ है आत्मा है और वो आत्मा वो ईश्वर जो घटगट वासी है निर्मल भाव से हमें सांस धड़कन जीवन का क्षण देता है वो कभी भी आसक्तियां विषय बैर द्वेश गंदे विचार झूठ कपट फरे वो परमेश्वर नहीं जीता है और जब हम उसकी संतान हैं और हम कहते हैं कि हम भक्त हैं तो हम फिर उसके जैसे क्यों नहीं हैं आओ क्या सारे अतीत को जला दें आओ कि लपट से लपट हो जाए सब लपट लपट हो जाए ज्योति ही आत्म यज्ञ ही सर्वस्व है ये कहना कि एक ये और दो वो और तीन ये गुणा भाग गणित जो हमारे भ्रमात्मक विषय हैं इनका कोई महत्व तो नहीं है ये आसमान वो आसमान तीन आसमान चार आसमान सात आसमान इसमें भी कुछ रखा नहीं जो सत्य है वो तुझ में है और उस सत्य से ही तू भी सत्य है तो असत्य जीता क्यों असत्य में बरतता क्यों असत्य में असत्य में रहता क्यों है सत्य में आ सत्य संगी पूजा यह ब्रह्मसूत्र का भी कहना है कि द ट्रूथ इज वन एक्सप्लेनेशंस में भी प्लेंटी उदाहरण देते हैं एक व्यक्ति बालक तेज गाड़ी के नीचे आके कचर के मर गया सत्य एक ही है कि उस तेज गाड़ी के नीचे वो बच्चा मर गया यही सत्य है अब हमने पूछा कैसे मरा तो वहां खड़े आई विटनेसेज ने ही तत् कहानियां सुना दी एक ने कहा ठेले वाले की गलती एक ने कहा गाड़ी वाले की गलती एक ने कहा लड़का ही बिल्कुल बावड़ा हो रहा था एक ने कहा नहीं वो कुत्ता बीच में आ गया था उससे बचने के चक्कर में बीस कहानियां एक सत्य की बीस वास्तविकताएं वहीं तत्ण पैदा हो जाती है द ट्रूथ इज वन एंड दैट इज आत्मन इसी को मैंने ब्रह्मा कहा विष्णु कहा महेश कहा और इस आत्म यज्ञ की ज्योतियों को ही मैंने नवदुर्गा कहा है मैंने तुम से हट तुम्हें कभी ईश्वर नहीं पढ़ाए और वो ईश्वर जो तुम में है वही सब में है यह न ऊंच है न नीच है ना जात है ना पात है एको ब्रह्म द्वितीय नास्थी तू किसी से कम नहीं और कोई तुझसे भी कम नहीं है इसे कभी मत भूलना कि यू आर सेकंड टू नन एंड नो वन इज सेकंड टू यू इसी को हमने सनातन धर्म कहा है वेद ही सनातन धर्म है स्मृति ग्रंथ सनातन धर्म है बहुत सारे संप्रदायों ने कालांतर में सनातन धर्म को स्वीकारा लेकिन संप्रदाय सनातन धर्म नहीं होते धर्म धर्म है संप्रदाय संप्रदाय इसे अच्छे से समझने की जरूरत है और आए अब कथा में चलें भगवान श्री कृष्ण की जो हम लोग कथा कर रहे थे हा कि हम द्वारिकाओं के प्रदेश की चर्चा में थे जो असुर के लिए महाकाल बन गई थी ये सौ द्वारिका है जब वासुदेव ने देखा कि मथुरा में रहकर बंदी और गुलामों को बिकते असुर राजाओं के द्वारा बेचते हुए और उन्हें असुरों द्वारा मध्य एशिया में ले जाते हुए हम नहीं रोक सकते तो उन्होंने सागर के किनारे द्वारिकाएं बनाई और ये असुरत्व की मौत बन गई हमारी कथा यहीं पर थी और असुर राजाओं के पास हर एक के पास 50, 50, 60, साठ हजार एक एक लाख चुराए हुए लूटे हुए खरीदे हुए बंदी औरतें हैं बच्चे हैं आदमी हैं और वो उनकी अब अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर रहे हैं और उनको रखना भी समस्या है क्योंकि राज्य से छिपा के ही उन्हें भी रखा जाता था कि जिससे कि कहीं जनता में विद्रोह ना हो जाए उस समय का भारत का जो स्वरूप है उसमें सुर और असुर राजाओं के अतिरिक्त कुछ ऐसे राजघराने हैं जो दोनों में तटस्थ हैं जैसे पुरु कुरुवंश है ये सुर और असुर के बीज की कड़ी है धीरे धीरे धरती उभर रही है हर कोई अपनी जगह व्यवस्थित है ये गुलाम बनाने और बेचने में कुरुवंश विश्वास नहीं करता लेकिन वो उनके साथ अपने असुर राजाओं के साथ अपने संबंध आदि भी रखता है और उनके यहाँ आदान प्रदान भी इसका है एक प्रकार से परोक्ष रूप से यदि वो उनका विरोध नहीं करता है मल, उनका उनके ज उनका अनुकरण नहीं करता है तो उनका विरोध भी नहीं करता है दूसरी तरफ सुर राजा हैं कि जो हर प्रकार की असंगत परंपराओं को भरतखंड की पावन भूमि पर मिटा देना चाहते हैं और इन्होंने अपने अपने क्षेत्र बनाए और ये सत्ता संपन्न होते चले गए और उनकी एकोनॉमी तोड़ने के लिए द्वारिकाओं में कृष्ण बैठ गया और उसके बहुत से सुर सेनाएं उसमें महाराज द्रुपद भी हैं और बहुत से राजा हैं हाँ विराट भी हैं सभी हैं उन सब के साथ ये हुआ कि पहाड़ों के रास्ते से भी बंदियों को ले जाने नहीं दिया जाएगा तो असुरों का प्रवेश भी रोकने के लिए कृष्ण ने एक बहुत बड़ा सुर सेनाओं का एक तरह से कॉन्कर बना दिया है सब सुसंगठित हैं और असुरों के लिए कृष्ण एक महाकाल बन गए और क्योंकि वो सब चौपट हो रहे हैं इसलिए असुर राजाओं ने भी चाहा था कि कृष्ण से संधि हो जाए और कौंडेपुर में विदर्भ राज के यहां सबकी का मिलना हुआ और हर रुक्मणी भी वहीं चली आई थी उसने पहली बार वहां कृष्ण का दर्शन पाया लेकिन संधि होते होते फिर बिखर गई क्योंकि असुर राजाओं ने ये शर्त लगा दी कि हम अपने राज्य से कोई भी चीज़ बेचें ले जाएं पकड़ें जो करें कृष्ण उनको रोकेगा नहीं अर्थात गुलामों को बिकने देगा इस देश की बहन बेटियों को बिकने नहीं देगा मासूम बच्चियों को असुरों के हाथ हाँ ये बेचते रहेंगे वो खरीदते रहेंगे और हट पर रक्षक जो है वो उसका कोई भी विरोध ना करें कि जहां हमारी मोहर लगी हो उन जहाजों को जाने दिया जाए तो वासुदेव ने कहा ये नहीं होगा उन्होंने कहा कि महाराज जरासन हमने द्वारिका को भी साम्राज्य नहीं बनाया है वहां राजा नहीं सेवक होते हैं हम धरती बांटते नहीं हैं ये मां है मां बांटी नहीं जाती और प्रकृति में चाहे वो निरीह पशु पक्षी जीवधारी हैं अथवा मनुष्य आदि हैं सबको पूर्वक जीने का अधिकार प्रभु देते हैं किसी को उसमें प्रतिबंध लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है जहां जहां ये निरीह सताए जाएंगे कृष्ण उनकी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे वो चाहे एक अवला हो अथवा गज हो जो ग्रह के में की पकड़ में आ गया हो वासुदेव सबकी रक्षा करेंगे और यहां संधि टूट गई कुछ गर्मा गर्मी भी हुई और उसके बाद सारे सुर राजा जब लौट गए तो रुक्मि ने जो रुक्मणी का भाई है इसी ने शिशुपाल से कहा कि रुक्मणी यहीं है देखो वो पर्दे के पीछे इसी ने दिखाई है ये नहीं कि कांस ही मामा मा, मा, मा, मा ही कंस होता है भाई भी हो जाते हैं क्योंकि जब जब तेरी मति बिगड़ जाएगी तो किसी का सगा ना होगा तेरा कोई सगा ना होगा तो सबके साथ अपराध करेगा तो अभिशब्द जो हो जाएगा इसलिए कहते हैं धन जाए कोई बात रहे, नहीं सुमति नहीं जानी चाहिए और आप अपनी सुमति को बर्बाद करते हैं एक क्षणिक सम्मान के लिए मिथ्या विमान के लिए चंद पैसों के लिए और फिर भक्त होने का स्वांग भरते हैं आप कहां भक्ति पाइएगा क्या आपको सचमुच भक्ति चाहिए आपने इसे पूछ रुक्मी ने कहा कि वो यहीं है उसे अपनी बहन के, को उसे आपको प्रॉपर्टी दिखने लगी है क्यों क्योंकि वो भी तो शिशुपाल के साथ बंदी बना बना करके मासूम बच्चियों और बच्चों को बेचता है शराब पीता है जुआ खेलता है संग दोष अति भारी और अभी गली टीवी टेलीविजन पे दिखा रहे थे बॉम्बे का अब तेरा सर्वनाश हो जाए जाए तुझे पता भी नहीं चलेगा सुबह से शाम तक झूठ कपट फरेप करते हैं, जरा भी नहीं डरते हैं। ये भी कल ही टेलीविजन पे दिखा रहे थे बहुतों में आप नहीं देखा होगा हां बहुत लंबा चौड़ा फ्लैश दे रहे थे उसको तो कहा कि तू जरा चल और तीनों ने मिलकर योजना बनाई और उसके बाद विदर्भ राज को अपमानित किया कि महाराज रुक्मणी का हाथ शिशुपाल के हाथ में दे दो नहीं तो हम तो असुर हैं उठाई ले जाते हैं और भाई भी साथ है क्या बात है और फिर भी कहते हो कि झूठ कपट फरे तो स्वामी जी दुनियादारी है अरे कब तू हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा उम्र तो बर्बाद की तूने कब तू मिट जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा एक छटके में सारी बुद्धि पलट जाती है स्मृति का विभ्रंश होने लगता है साइकी में आज भी ट्रेवल कर जाता है और फिर भी आप लोग जमे बैठे हो कि नहीं गंदा स्वभाव तो लोक आचार व्यवहार है खबरदार सावधान हो जाओ मिट जाओगे वक्त तो तुम्हें माफ नहीं करेगा विधाता भी तुम्हें बर्बाद कर देगा जो सुधरे नहीं वो भक्त कब बने थे और उस तरफ हम देखना ही नहीं चाहते ऐसा नहीं होता है और क्या अच्छा होने में भी कोई बुराई है एक सवाल है मेरा हा? क्या अच्छा बनना बुरी बात है निर्मल होना खराब बात है तुम्हें तो बहाने बाजिया क्यों ढूंढते हो अपने अपने आप को हम सब लोग मिलकर धोते क्यों नहीं और तब विदर्भ राज ने राजगुरु मुदगल से कहा कि महाराज मुदगल हम घिर चुके हैं और हमारे मना करने पर भी रुक्मणी हठपूर्वक यहां चली आई यदि हम जरा संस युद्ध भी करें तो रुक्मी उसके साथ है तो हमारी सेनाओं के भी बड़े अंग उसके साथ हैं हम सब गाजर मूली की तरह कट जाएंगे और विदर्भ की हर कन्या को यह असुरराज पकड़ के ले जाके बेच देगा ऐसी अवस्था में हम रुक्मणी को भी बचा तो नहीं पाएंगे उसे कह दो कि उसका पिता हताश है आज वो जीते जी मर गया है निष्प्राण है वो उसे कहो कि जिसकी ध्यान पूजा करती है अब वही उसकी रक्षा कर सकता है और रोता हुआ राजा एकांत में चला गया राजगुरु ने मुदगल ने जिनकी बेटी के समान है क्योंकि उन्होंने ही पाली और बड़ी की है अम्बावती में ही रहती है वो उसे कौंडनीपुर नहीं आने देते क्योंकि रुक्मणी से सब भयभीत है राजमहल भी तो उसे कहा कि तू चिट्ठी लिख कृष्ण को और रुक्मणी ने चिट्ठी लिखी थी उस चिट्ठी को एक ब्राह्मण के द्वारा किसी प्रकार नगर से बाहर करवा दिया गया और उसको शीघ्रता से वहां तक पहुंचाने का व्यवस्था कर दी गई वो द्वारिका में आया श्री कृष्ण से मिला और उनके हाथ में चिट्ठी रख दी हाथ जोड़ के कहा इस चिट्ठी को रुक्मणी का ही पत्र न समझिएगा इसमें विधर्म राज और राजगुरु ऋषि मुद्गल भी का भी स्वीकार होती है उन्हीं की प्रेरणा है इसमें वसुदेव ने चिट्ठी खोली क्या लिखा है इसमें कहते हैं ना रुक्मणी जी का अपहरण हुआ था कृष्ण के द्वारा, ये अपहरण है यह क्या अपहरण है वो शिशुपाल आदि कर रहे थे लेकिन जब इतिहास झूठ बोलने पे आता है तो असुरों की मनोवृत्तियों में आप बीच बैग गए रुक्मणी हरण अरे हरण या मंगल तो इतिहास सदा सत्य बोलता है ऐसा भी नहीं होता है क्योंकि वो नहीं बोलता है बोलती व्यवस्थाएं हैं उसमें वो लोग जिनकी मानसिकताएं होती है, हैं जब इतिहास साम्यवादियों के हाथ में सेकुलरों के हाथ में आया तो सारा का सारा बदलना न गया हाँ? हाँ? अब नया इतिहास में यह है कि जब अजमल खान और शिवाजी मिलने गए एक दूसरे को तो शिवाजी ने उसको इतना गुदगुदाया कि वो से हंसते मर गया हाँ? हाँ? अब बागन की बात नहीं होगी कि वो तलवार ले हाँ तो इसलिए इतिहास सदा यकीन करने की बात है ऐसा कदा नहीं इस देश के प्रधानमंत्री ने राणा प्रताप को लुटेरा कहा था और शिवाजी को भी और वो पहला प्रधानमंत्री था इस देश का तो इतिहास कितना भ्रमित कर सकता है भूल जा इस बात क्यों यहां लिखा है वहां लिखा है तेरे भीतर जागृत आत्मा है अनंत है वो स्वतः बताएगा तुझे सच कहां है और सत्य क्या है इससे अन्यत्र कोई सत्य नहीं होता है सत्य सत्य अन्य जो अभी हमने ब्रह्मसूत्र में पढ़ा है वो तेरे भीतर है चिट्ठी खोली उन्होंने तो इस पत्र में है वासुदेव श्री कृष्ण मैं विधर्भ राज की बेटी रुक्मणी आपको आपके पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूं वासुदेव आप मुझे नहीं जानते महाराज भीष्म की बेटी हूं मैं बचपन में ही मेरी माता का देहांत हो गया और पिता ने पुनर्विवाह नहीं किया और मेरे बड़े भाई रुकमण जो शिशुपाल के मित्र हैं उन्हीं के भय से मुझे सदा अंबावती में रखा बचपन में ही मैंने आपके शौर्य गाथाओं को चारण भाण और लीला करने वाले नाटकों नाटक करने वाले लोगों से सुना तो गोविंद वहाँ पर मोहित हो गई और मन ही मन मैंने आपके वरण का संकल्प डाल लिया लेकिन जब मेरी सखियों ने महाराज मुदगल की बेटियों ने मुझे बताया कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है क्योंकि तो आप तो योगी हैं तपस्वी हैं आप किसी के स्वयंभर में भी नहीं जाते और आपने कोई अलग घर बनाने की कल्पना भी आप में नहीं है तो मैं बहुत रोई बहुत उदास हुई और उन्हीं क्षणों में मैंने मन में दूसरा संकल्प किया कि यदि आप योगी तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं तो मैं भी ऐसे ही रहूंगी और मैंने अपने पिता महाराज भीष्मक को भी इसके लिए मना लिया और मैंने अम्बावती में ही आपके विशाल काय मूर्ति जिसके चरणों में मैं स्वयं हूँ ऐसी मैंने मूर्ति बनाई और उसी की परिक्रमा लेकर मैं आपकी तपस्या में आपकी सेवा में बैठ गई इस संकल्प के साथ किस जन्म में ना सही फिर कभी किसी जन्म में आपसे भेंट हो आपसे मिला ना जब सुना कि आ, आप कौंडेपुर आ रहे हैं तो मैं अपने लोभ का संवरण ना कर पाई और राजाग्ञा के पिता की आदेश की विपरीत मैं कौंड्यपुर आ गई अम्बावती से वहाँ मैंने आपका प्रथम दर्शन पाया है तो मुझे लगा कि आप तो मेरी कल्पनाओं के भी से भी बहुत परे हैं बहुत ऊपर है वहीं शिशुपाल ने भी गोविंद मुझे देख लिया और अब हम सब बंदी हैं जरासन जबरन शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं हम सब सेनाओं से भी घिरे हुए हैं इस अवस्था में नारायण मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरा उद्धार करें गोविंद मैं आपको किसी दुविधा में भी नहीं डालना चाहती मैं मन से आपकी चरणदासी हूं सदा रहना चाहती हूं परंतु यदि आप मेरा उद्धार न करना चाहें तो इस ब्राह्मण को निसंकोच इतना लिख के भेजते हैं कि मैं अपने शरीर को अग्नियों को अर्पित कर दू जिससे पापी शिशुपाल मेरी परछाई का भी स्पर्श न पाए क्योंकि अन्यथा मैं कर नहीं सकती मैंने अपना सर्वस्व आपको अर्पित पहले ही कर चुकी हूं तो इतना आदेश ही भेज दीजिए नाथ में प्रार्थना करती हूं कि मुझे अपने चरणों की दासी बनाइए मेरा उद्धार कीजिए परंतु यदि ये संकोच का कारण बने तो मैं मृत्यु का वर्ण कर सकूं वो अधिकार मुझे दे दीजिए ये पत्र ले करके उन्होंने ब्राह्मण को तो शाला में भेज दिया और रात भर टहलते रहे और ब्रह्म मुहूर्त में ही रथ निकालकर अकेले स्वयं रथ चलाते हुए ब्राह्मण को लेकर वो कहीं चले गए सुधर्मा सभा लगी क्योंकि तो बहुत सी योजनाएं हैं असरों के रथ के बेड़ों को रोकना है है ना वो नो पर्वतों की ओर से भी वो बंदियों को ना ले जा सके तो सभी प्रकार के राजकाज हैं और सुधर्मा सभा के अध्यक्ष श्री कृष्ण नहीं पधारे तो बलराम जी उनको खोजने गए वीरान है घर द्वारपाल ने बताया द्वारपालों ने वो तो प्रातः ही निकल गए थे और कोई है भी नहीं महल में जो बताए उनको क्योंकि वो सब काम स्वयं करते थे गौओं का भी सेवा अपने हाथ से करते थे मुकुट भी वो सुधर्मा सभा के अतिरिक्त कभी नहीं पहनते थे वो अपने आप आपको सचराचर का भक्त सेवक मानते थे वो कभी अपने को राजा भी नहीं स्वीकारते हर दिल उन्हें अपना सम्राट ईश्वर परमेश्वर मानता था यह बात अलग थी लेकिन उनमें कोई वैसी भी राजाओं वाली बात भी ऐसी कोई गंध कोई भू नहीं थी अतिशय भी नम्र थी ढूंढते ढूंढते वो चिट्ठी उनके हाथ में बलराम जी के पड़ गए चिट्ठी पढ़ते ही वो तुरंत सुधर्मा सभा में आए और कहा कि शीघ्रता से सब लोग तीव्र अश्वारोहियों के साथ कौंड्यपुर चलो वो अकेला ही रुक्मणी का उद्धार करने चला गया है इतना शर्मीला और संकोची है कि उसने हमें बताना भी नहीं चाहा और ये भी और बाकी सेनाओं को आने का आदेश करके युद्धपतियों के साथ तीव्र अश्वारोहियों के साथ ये लोग भी पीछे चल रही अकेला पहुंच गया है और जरासंध ने और बाकी सब ने असुर राजाओं ने मिलकर कौंडेनीपुर को घेरा हुआ है महाराज को ये जरासंध भी है और बाकी सब भी हैं और शिशुपाल महाअतताई भी वहां है तो वे सब भी चलती है सेनाओं को सन्नत करके वो भी चलती है तो जब वो कृष्ण कौंडेन्यपुर पहुंच रहे थे तो बाहर ही ब्राह्मण को उन्होंने उतार दिया और वहीं उनको रुकमक मिले ये रुक्मि के और रुक्मिणी के छोटे भाई हैं तीन है ये दो भाई एक बहन मध्य की रुक्मिणी है बड़े रुक्मि हैं और छोटा रुकमक है तो रुक्मक ने कहा कि वासुदेव आप यहाँ ना रुकेंगे आप शीघ्र अम्बावती चले जाएंगे यहाँ और वहीं महाराज आपसे भेंट करेंगे तो जैसे वो रथ घुमा रहे थे तभी रुक्मी भी आ गया उसने कहा कि अरे वासुदेव आप यहाँ कैसे तो कहा भाई हमने तो सुना था कि तुम अपनी बहन की शादी कर रहे हो तो स्वयंवर में रिश्तेदारों को और संबंधियों को बुलाया करते हैं तो मैं भी आ गया बोले नहीं हम कोई स्वयंवर नहीं कर रहे हैं तो बोला तो क्या असुरों की तरह कर रहे हो कहला हम असुर हैं हम उसे बेच रहे हैं हम कुछ भी कर रहे हैं आपसे क्या मतलब और वो अभद्रता पे ऊपर आया जैसा उसका स्वभाव जैसा उसका व्यवहार जैसा उसका आचरण क्योंकि आप लाख अच्छे बनो अगर स्वभाव गंदा है तो गंध तो फैला ही दोगे तो भगवान हंसे ठीक तो है भाई तुम नहीं राजी हो तो हम लौट जाते और उन्होंने रथ घुमाया और पौपुर की सीमाओं से कि विपरीत चलती है वो अंबावती की तरफ बढ़ गए और उनको भी बता दिया गया जब पीछे से ऐश्वर्य आए कि कृष्ण यहां नहीं है वो अंबावती की ओर चले गए तो वो अपने सेनाओं के लिए प्रतीक्षा करने लगे बाहर ही दूर पर कि जिससे उनको लेकर वो भी अम्बावती की ओर बढ़ सके क्योंकि वासुदेव वहीं गए कृष्ण तीन दिन और तीन रात अम्बावती में रुके वो गुफा आज भी है वो चट्टान आज भी है और सौभाग्य से हमें वो मूर्ति भी मिल गई है जो रुक्मी ने हाँ छिपा दी थी मंदिर ध्वस्त कर दिया था खंबे हमने सब निकाल लिए और उसे आर्क्योलॉजी ने भी सिद्ध कर दिया है कि 4000 बीसी है वही 6000 वर्ष पूर्व का प्रतिमा है हार्ड स्टोन पर है और कार्बन डेटिंग भी वहीं आई है अब हमारा इतिहास कब बदलेगा हमें पता नहीं है हाँ और ग्रंथों में भी ये दुर्गंध कब हटाई जाएगी हम नहीं जानते इतिहास एक अंधेरी गुफा की तरह है जिसमें काजली काजल लगा है कोई भी उजली वस्तु तो कब काली हो जाए इसे मालूम तो तीसरे दिन नहीं जब वो पहुंचे तभी महाराज भीषमक आ गए थे और उन्होंने एक दिन एक रात ही रुके थे वो कुल वो तीन दिन तीन रात रुके थे पूरे इस कार्यक्रम में है। हाँ। पत्थर की चट्टान अभी भी है जिस पे वो लेटे थे अब वो कोई मुलायम गद्दा नहीं है हाँ। उस पर कोई शूरवीर ही लेट सकता है तो जब महाराज भीष्म आए छदेश धारण किए हुए साथ में राजगुरु भी थे मुदगल भी थे किसी प्रकार सुरंगों के रास्ते से असरों को दांव देते हुए छदेश धारण करके ये वहां पहुंचे और विदर्भ राज कृष्ण के सम्म बहुत रोए बहुत रोए और उन्होंने सारी घटना वसुदेव को बताई कि कैसे उनको अपमानित भी किया गया है और हर कोई राज परिवार राजकुल सब बन दी और रुक भी चाहता है उसकी बहन की रुक, रुक्मणी की शादी उस महाअसुर आधाई के साथ हो गोविंद आप आ गए हैं तो लगता है कि मेरी बेटी भयमुग्ध हो जाएगी आप वहां नहीं आइएगा रुक्मणी ही यहां अंबावती में देवी का दर्शन करने आएगी और इसमें गुफा है जो यहीं पर सामने आपके इस गुफा के सामने ही खुलेगी किले के, के बाहर होते ही वो उससे बाहर निकल के आएगी और नारायण आप इंतजार मत करना उसको लेके चले जाना क्योंकि वो आतताई हमसे भिड़ेगा जरूर यदि मैं जीवित नहीं रहा तो पांच सिक्के उन्होंने कृष्ण के हाथ में रख करके सोने के और डोरी बांध इसी को मेरा कन्यादान समझ रहा भगवान इस तरह रह गए कि बात उधार की थी ये तो कन्यादान तक आ गए हां, हाँ, हालांकि कृष्ण को ऐसा कोई विचार भी नहीं था और ये नितांत सत्य है उन्होंने आरती उतारी चरण धोए और उसके हाथों को चूंकते रहे रोते रहे और फिर वो चले गए वासुदेव को वहां से आने के बाद राज ज्योतिषियों ने शोर कर दिया कि शिशुपाल के साथ रुकमणी का विवाह नहीं हो सकता दो में एक की मृत्यु अवश्य होगी विवाह मंडप तो में वसुराज जरासंध ने कहा नहीं हो सकता तो ना सही हम ऐसे ही उठा ले जाएंगे आत ताही किसी की मन की पीड़ाओं को नहीं जानता वो पीड़ा दे के प्रसन्न होता है उस उसे सताने में मजा आता है अब बताओ जिसे सताने में मजा आता हो उसे बैकुंठ में कौन जगह देगा और हम हैं कि सुधरना नहीं चाहते हैं। तो कहा कि ऐसे विदर्भ राज ने कहा कि मैं बिना विवाह के नहीं जाने दूंगा कोई बीच का रास्ता खोजा जाए तो ज्योतिषी फिर जुड़े उन्होंने कहा कि जो कुल देवी अम्बावती हैं ये अमरावती स्थान है विदर्भ में ही है ये इसका नाम अम्बावती है क्योंकि अमरावती वो नहीं है अमरावती आंध्रा में है और या फिर पहाड़ों पर है जो मूल अमरावती है कैलाश पर्वत के पास अंबावती है जिसका कालांतर में नाम अमरावती पड़ गया तो यह हुआ कि अंबावती जाएगी और अकेले में एकांत में ही स्तुति वंदन करके मां को प्रकट करके उनसे आदेश लेगी और यदि मां ने आशीर्वाद दे दिया तो कोई दुर्घटना नहीं होगी फिर विवाह हो सकता है जरा ने का मैं नहीं मानता किसी को बाहर नहीं जाने को सब लोगों ने समझाया शिशुपाल ने भी कहा जरा संस कि मान जाओ अब क्यों तुम बीच में टांग डाल रहे हो तो उनका तो फिर एक शर्त पर है कि विधर्म राज हमारे बंदी रहेंगे यहां और केवल में और उसकी सखियां जाएंगी बाकी सैन्य सेनाएं हमारी होंगी हम जाएंगे और बाकी असुर राजाओं के साथ शिशुपाल जाएंगे और रुक नहीं जाएगा मान गए सब लोग और ये यात्रा कौंडिनीपुर से अंबावती आई करीब सड़सठ किलोमीटर है ये मील भी हो सकता है अभी मुझे ठीक से ध्यान नहीं है हाँ इतनी ही डिस्टेंस है दोनों में तो, या हो सकता है एक सौ पच्चीस के करीब हो ऐसा ही है ज्यादा इतना ही डिस्टेंस है मतलब ये यात्रा वहाँ से चली और ये वहाँ आई तो अंबावती पहुँच करके मुदगल भी साथ में थे राजगुरु भी और रुक्मणी की सखिया मंदिर के द्वार पे खड़ी हो गई अंबागी भवानी के मंदिर के द्वारे पर दरवाज़ा बंद करके वो पहरे पे खड़ी हो गई जो अंगरक्षक थे। ुकमणी की और रुकमणी भी था देवी के मंदिर में चली गई उसको सब कुछ बता दिया गया था पानी मूसलाधार परस रहा था बिजली कड़क रही थी घने बादल थे और सुबह के चले सांझ में पहुंचे थे सब लोग वहां अंधेरा गहराने लगा था कोई बहुत तेज रोशनी नहीं थी बादल भी था पानी भी था उन्होंने जो सैनिक खड़े किए थे बिजली की कड़क और चमक के कारण वो भी बुरजियों पर से उतर आए थे अम्बावती के और मंदिर में फूलमाला उठा करके रुक्मणी ने वो रास्ता खोला और सुरंग के रास्ते से वो भागी और जब वो उस परकोटे से बाहर अम्बावती नदी के किनारे पर आई वहीं खुलती है वो सुरंग आज भी टूटी लेकिन रास्ता भी पूरा तो विशाल एक पीपल के पेड़ के नीचे उसने कृष्ण को खड़े पाया जो उसके आने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे दौड़ी हुई आई और उछल करके वो जयमाला उसने कृष्ण के गले में पहनाई और लिपट के रोने लगी भगवान ने उसे डस दिया और उसको लेकर गोविंद ने नदी पार की एक लकड़ी का पुल था और उसके बाद उस पुल को ध्वस्त कर दिया उसका शोर हुआ लेकिन वो बादलों की कड़कड़ाहट कर में भ्रमित कर गया और कि कोई चौंका नहीं भीतर और रुक, रुक्मणी को लेकर के कृष्ण चले गए बहुत देर हो गई मंदिर के द्वार नहीं खुले जरासंध और शिशुपाल बेचैन हो गए उन्होंने अंगरक्षकों से हटने के लिए कहा उनका कि वो सिर्फ रुक्मणी का आदेश मानेंगी जब भी वो भीतर से कहेंगी द्वार खोलो तभी खोलेंगे इस पर जरासंध ने आगे बढ़कर के उनके टुकड़े कर दिए उनकी बोटियां उतार दी और फेंक दिया और उसने धक्का मार के दरवाजा तोड़ दिया जब भीतर गए तो वहां रुकमणी थी नहीं तो वो भी उस गुफा के रास्ते भागे जब उन्होंने देखा थोड़ा सा दरवाजा खुला सा था मतलब जो पटरा था वो हटा हुआ था तो वो लोग उसी के रास्ते से भागे और जब अंबावती नदी के किनारे पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था तब जराजचंद ने कहा के रुक्मी तुम्हारे पिता ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और अब हम विदर्भ के संपूर्ण साम्राज्य का विनाश करेंगे रुक्मी ने कहा नहीं महाराज जरासन ने आपको बताना भूल गया कि मैंने कृष्ण को देखा था रथ पर कौंडेपुर में और मैंने उसको डांट टपट भगा दिया था ये ना हो तो ये वही चोर है जो रुक्मणी को ले गया अपहरण करके असुर कहें बात समझ में आती है आप लोग कहें जरा कम समझ में आती है ये उद्धार हो रहा है ये अपहरण हो रहा है गोविंद कथा को यही विश्राम देते हैं अगले रविवार आगे चलेंगे कि फिर वो क्या हुआ आगे हाँ एक इतिहास की जो बिल्कुल सत्य कथा है अक्षरशा वही आपको सुना रहे आज भी वहां एक जहां शिशुपाल का साम्राज्य है तो वहां एक नदी है जिसका नाम अब सुला है जिसका पूर्व नाम शिशुपाला है है ना और वो बड़ी भारी गुफाएं जिसमें वो अपने बंदियों को रखता था जिनको पकड़ लाता था वो गुफाएं ऐसी हैं और इतनी अंधेरी हैं कि उसमें 500 सौ हजार आदमी भी समाज है तो पता नहीं चलता वो अभी भी है और जब उसके भीतर लाइट वाइट को लेकर के गए तो इतने बढ़िया भित्ति चित्र बने हुए हैं नक्काशी है और वो गुफाएं ऐसी हैं जिस जिस तक आज तक आर्क्योलॉजी पहुंची ही नहीं है ये कहीं नहीं जाते है ना बहुत बुलाने पर एक दामाद की तरह पहुंचते हैं अपने से कुछ नहीं खोजते ये लोग सब कुछ यथावत है दाढ़ी पीड़ी वो स्थान भी है नदी के किनारे बाद में रुक्मी की पूजा हुई थी उसकी दाढ़ी बाढ़ी नोची गई उसकी शलाखाएं हुई वो अगले रविवार को हम विस्तार से कथा करें आए पहले वेद की ऋचा में चलें ऋचा जो हमारे प्राण हैं ऋचा जो हमारी भक्ति के प्रकाश स्तंभ हैं ऋचा जिनसे हम लोग कट गए इसलिए चाह करके भी सुधर नहीं पाते हैं कहा हिरण्य हंस तो असुरा हा। अरे ज्योतियों को हाथ में आज अपने ज्योतिर्मय बना रहा अपने अब हम तीसरी धारा में जाएंगे इसी दिशा के क्यों अंधेरों में विषयों के झूठ कपट फरेप के फटक रहा है हिरण्य हंस असुरा है तो तू तो जीव आत्मा ही असुमाने देश विहीन जीव खरी तो है ये शरीर तो घर है प्रभु का बनाया देवालय है वही इसकी रक्षा करते हैं वही तो इसको पालते हैं इसको बड़ा करते हैं खाली एक टेनेंट ही तो है तू तो। और आज इस शरीर के साथ भी दम का संबंध है तेरा मेरा है क्या है तेरा इसमें किसके लिए पाप करता है हर रोज तो और अपनी ही आत्मा को कुचलता है कैसे होगा उतार तेरा तो कहा हिरण्य हंस तो आज ज्योतियों को हाथ में उठा ज्योतियों को संकल्प बना ज्योतियों को राह बना ज्योतियों को सहारा बना रे जीव सुनी था अतिशय निर्मल हो सुमृी कहा उसे ऐसा मिल कि फिर कभी बिलग होने की बात ना ऐसा लय हो ऐसा योगस हो आज उसकी अग्नियों में ज्योतियों में आज फिर उसी में समा क्योंकि हर बार रूप तूने वहीं से पाया है फिर समा और रूप ले आप से धन अप से